शांति शांति ही ओ हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म के नियम हैं आचरण के नियम हैं व्यवस्था के नियम हैं उन पर विचार कर रहे हैं इस विचार के क्रम में यजुर्वेद के एक मंत्र पर विचार है चर्चा है और वो मंत्र है धृते दृवह मित्रस्य से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षनताम मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे मित्र चक्षुषा समीक्षा माये सामान्य अर्थ इसका है कि दुनिया के सब भूत हैं प्राणी हैं वो मुझे मित्र भाव से देखें मैं सभी प्राणियों को मित्र भाव से देखूं हम सब एक दूसरे को मित्र भाव से देखें तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा मैत्री भाव और ये मैत्री भाव मनुष्य को धार्मिक बनाता है उसके अंदर धर्म पैदा करता है मनुष्य जब धार्मिक होता है तो वो दूसरे का सहयोग करना चाहता है और ये जो सहयोग करने का भाव है ये मैत्री का भाव है ये स्नेह करने का भाव है ये मैत्री का भाव है हमारी यहाँ जीवन की जो पद्धति है उसमें मित्रता का स्थान बहुत बड़ा है कई स्थानों पर संबंधों से भी बड़ा है हम परमेश्वर को अपना मित्र कहते हैं सखा कहते हैं समानम ख्यानम मतलब जिसका एक दूसरे के बारे में सोच अनुकूल होता है वो मैत्री भाव मनुष्य के जीवन का बड़ा आवश्यक है वो जब जब जिस जिस के साथ मित्रता का भाव रखता है उससे वो हित की प्राप्ति करता है उसका वो हित संपादित करता है इस पर विचार करते हुए हमको ये अनुभव करना अच्छा रहेगा कि हमारे जीवन में जो मित्रता का भाव है वो किन किन स्तरों पर आता है हमारा एक स्तर का होता है हमारा कोई संबंध है हमारा कोई शत्रु है हमारा कोई तटस्थ उदासीन है दुनिया में जो भी व्यक्ति रहता है वो अकेला नहीं रह सकता बिना किसी किसी के विचार की अनुकूलता के, के प्रतिकूलता के नहीं रह सकता संस्कृत साहित्य में एक सुंदर सा श्लोक आता है मुनेरपी वनस्थ स्वानि कर्माणि कर्माणी प्रजायन्ते प्रजा ये त्रयोपक्षा मित्रोदासीन शत्र कभी कभी हम संसार में यह अनुभव करते हैं कि यह हमको बुरा क्यों कहता है यह बुरा क्यों हमारा मानता है यह हमारे लिए बुरा क्यों सोचता है संसार में रहने वाला व्यक्ति है किसी से प्रभावित होता है किसी को प्रभावित करता है किसी को दुख देता है किसी से सुख किसी को सुख देता है किसी से दुख प्राप्त करता है किसी को सुख दुख प्राप्त देता है प्राप्त करता है ये तो आदान प्रदान चलता है इसका विकल्प नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारी दृष्टि में है तपस्वी है साधक है जंगल में रह रहा है हमारे से संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे अच्छे बुरे में वो सम्मिलित नहीं है लेकिन कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में भी लोगों के पास कुछ विचार होते हैं कुछ निर्णय होते हैं, और वो क्या होते हैं मुनेरपी वनस्थस्य स्वानी कर्माणी कुर्वत एक मनुष्य है जंगल में रह रहा है जिसके संसार से कोई संबंध नहीं है कोई लेना देना नहीं है वो कहीं रागद्वेश उसका दिखाई नहीं देता है उसके अंदर है नहीं लेकिन ऐसे व्यक्ति को लेकर भी उस परिवेश में समाज में परिचय में रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरह की धारणाएं रखते ही हैं मुनेरपिवस्थस्य स्वा कर्माणी कुर प्रजायंते त्रयोपक्ष कहता है उसके साथ भी तीन तरह के लोग खड़े होते हैं मित्रोदासीन शत्र व कुछ उसके प्रशंसक होते हैं उसका हित चाहने वाले होते हैं उसे अच्छा मानते और कुछ होते हैं अजी ये तो बहुत दुष्ट है जी ठग है जी प, देख लेना पता चल जाएगा आपको अभी तो ये ढोंग कर रहा है शत्रु भी मिल जाएंगे आपको और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे होगा जी हमें क्या है अपना काम से काम है वो अपने काम से काम रखता है हम अपने काम से काम रखते हैं हमें क्या लेना देना अच्छा है बुरा है जैसा भी है तो कहते हैं कि दुनिया में सामान्य व्यक्ति के भी मित्र उदासीन और शत्रुता का भाव रखने वाले मिलते हैं होते हैं तो जो तटस्थ है जब उसके साथ होते हैं तो जो प्रतिदिन समाज के बीच में रहता है उसके साथ क्यों नहीं रहेंगे तो समाज में उसके भी शत्रु होते हैं समाज में उसके भी उदासीन तो होते हैं और उसके साथ भी मैत्री भाव रखने वाले भी होते हैं तो एक मनुष्य की इच्छा है कि उसके लोग अधिक से अधिक मित्रता का भाव रखने वाले हों उसके लिए अधिक से अधिक अच्छा सोचने वाले और सब संबंधों में मैत्री के भाव की एक विशेषता है और उस मित्रता के भाव की क्या विशेषता है हमारे माता पिता हमसे चाहे निर्धन हों चाहे हमसे कम पढ़े लिखे हों चाहे हमसे दुर्बल हों वो सदा बड़े होते हैं उनको प्रकृति के संबंधों ने हमसे बड़ा बनाया है उनके अधिकार सदा हमसे अधिक हैं और जो योग्यता से बड़े हैं जो पढ़ लिख करके पद प्रतिष्ठा पर बैठे हैं वो बड़े हैं कोई साधन संपन्नता के कारण से बड़े हैं किसी के पास धन अधिक है किसी के पास बल अधिक है किसी के पास और दूसरे साधन अधिक हैं तो वह हमसे बड़ा होता है लेकिन एक सबसे रोचक चीज होती है कि ये जो मैत्री का भाव होता है मैत्री का संबंध होता है इसमें आप किसी से बड़ा छोटा तय नहीं कर सकते आप किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं बता सकते ये सखा इनके लिए संस्कृत में एक शब्द आता है सखा समानम ख्यानम जिसका समान ज्ञान है समान अनुभव है समानता का बोध है जिनमें वो अपने को कोई उम्र में बड़ा होने पर भी कोई धन में बड़ा होने पर भी कोई ज्ञान में बड़ा होने पर भी अपने साथी को मित्र को बराबर का ही समझता है इसका हमारे इतिहास में सबसे अच्छा उदाहरण तो कृष्ण सुदामा के रूप में आता है अर्थात एक राजा भी है और दूसरा एक दरिद्र है लेकिन दोनों का जो भाव है वो मैत्री का है सखा का है समानम ख्यानम यहां समानम धनम नहीं लिखा यहां समानम ज्ञानम भी नहीं है जो उनका सोच है उनका विचार है उनका एक दूसरे के प्रति भाव है वो समान है इसलिए मैत्री का संबंध ऐसा होता है कि बड़े का छोटे से छोटे का बड़े से धनी का निर्धन से निर्धन का धनी से कैसे भी परिस्थिति के दो भिन्न व्यक्तियों का संबंध और तो संबंध नहीं हो सकता लेकिन मैत्री का हो सकता है और जब किसी से हम मैत्री का संबंध रखते हैं तो बाकी सब संबंध गौण हो जाते हैं और हमारा एक ही संबंध बनता है और उस संबंध की सबसे बड़ी विशेषता है वो संबंध है समानता का इसलिए परमेश्वर को मैं कभी समान भी मानता परमेश्वर के साथ कभी माता का पिता का भाई का बंधु का सखा का बहुत तरह का संबंध हम उससे मानते हैं हम उसको सखा कहते हैं एक मंत्र है सक इंद्र सखेत वाजिनो माँ भे मवसस्पतेम अभिप्रणो नमो जेतारम अपराजितम। वहाँ परमेश्वर को सखा कहा है और वो ये कहता है ना, ना माँ भेम सख्यत इंद्र वाजीन वाजी कहते हैं बलवान वो इंद्र जो है परमेश्वर ऐश्वर्यवान परमेश्वर वो बलवान है ऐसे बलवान का यदि साथ मिल जाए फिर डरने का क्या कारण है माँ भे शवस जो ऐश्वर्य है बल है धन है उनका जो स्वामी है ऐसे व्यक्ति के पास कभी अभय अपना मित्र हो जाए तो डर नहीं लगता अभाव नहीं लगता असुरक्षा नहीं लगती मां भे मव सस्पति तवाम अभि जेतारम अपराजित तुझे जीवन में किसी ने पराजित नहीं किया है तेरे से कोई बड़ा सिद्ध नहीं हो सका है तेरे से कोई बलवान सिद्ध नहीं हो सका है तेरे से कोई धनवान सिद्ध नहीं हो सका है मां भे मवसस्पति त्वाम अभि प्रणो हम तेरे सामने हैं नतमस्तक हैं तुझे नमस्कार करते हैं हमारे जीवन में कभी भय नहीं आएगा भय नहीं आता है जब तू हमारे साथ होता है तो हम भय से दूर होते तो वो जब मेरा सखा बनता है तो जो उसके पास है वो मेरा होता है जो मेरा है वो उसके पास होता है उससे मैं डरता नहीं हूँ उसके रहते में किसी से डरता नहीं हम जब विवाह संस्कार कराते हैं तो वर वधु से बहुत सारी क्रियाएं कराते हैं। उनमें एक बड़ी मुख्य क्रिया है जिसे हम सप्त पदी कहते हैं पद कहते हैं कदम को पग को और सप्त कहते हैं सात अर्थात दोनों को हम एक साथ खड़ा करके सात कदम चलाते यज्ञकुंड के दक्षिण में खड़ा करके उत्तर की ओर मुख करके सात कदम चलाते हैं और उसका अभिप्राय होता है बोले जाने वाले सात मंत्र और उन सात मंत्रों से सात बातों की ओर उनका ध्यान दिलाया जाता है कि यदि ये सात बातें जीवन में हम ध्यान रख सकें इनका पालन कर सकें तो हमारे सुखी होने में संदेह नहीं है साथ की चर्चा का समय नहीं है प्रसंग नहीं है लेकिन वहां जो सातवां कदम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है वो हमारी आज की चर्चा चर्चा से जुड़ा हुआ है संबंधित है वहां वर वधू से पुरोहित एक मंत्र बुलवा रहा है और वो कहता है कि ये जो मेरा सातवां कदम है वो मेरे सखा भाव को बताने वाला है और ये सखा भाव जो है हम दोनों का जीने का प्रकार है आधार है भविष्य का हमारा एक कसौटी है वहाँ मंत्र पढ़ा गया है सखे सप्तपदी भव शाम आम अनुव्रता भव विष्णुस्ता नए तो पुत्रान विन्दा बहुन ते संतु सन्तु जरदष्टय तो ये कहता है कि सखे सप्तपदी भव जो मेरा सातवां कदम है सात में जो अंतिम है उसका सबसे बड़ा जो प्रयोजन है उद्देश्य है वो सखा बनाना है मित्र बनाना है जब हम संस्कार कराते हैं हमारे मन में सामान्य रूप से जो धारणा रहती है हम यदि पूछें तो कोई भी जो युवक है वो पुरुष होने के नाते ये समझता है कि मैं बड़ा हूँ वो कभी बल से अपने को बड़ा मानता है कभी धन से बड़ा मानता है कभी पद से बड़ा मानता है कभी वो अपने पुरुष होने के कारण से बड़ा मानता है समाज की परंपरा में उसे बड़ा समझा जाता है इसलिए वो अपने को बड़ा मानता है लेकिन मंत्र कह रहा है कि घर में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है न कोई कमजोर है न कोई बलवान है न कोई कम है न कोई ज्यादा है फिर क्या है कहता है हम तो सखा हैं मित्र हैं सुख दुख हानि लाभ यश अपयश अच्छा बुरा पाप पुण्य कमी अच्छाई ये हम दोनों की एक दूसरे से मिली हुई है इसलिए हम एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं हम एक दूसरे की कमी को उसकी कमी नहीं मानते हैं। जब विवाह किया जाता है तो यह समझाया जाता है कि आप या तो अपनी कमी को दूर करने का यत्न करेंगे और यदि कमी दूर नहीं हो सकती है स्वाभाविक है मजबूरी है तो आप उसे सहेंगे और सहते समय एक दूसरे की कमियों को अपना ही मानेंगे अपना ही समझेंगे जैसे कोई व्यक्ति अपनी कमी का प्रकाश नहीं करता ढिढोरा नहीं पीटता लोगों को नहीं बताता वैसे ही मैं अपने साथी की कमियों को भी नहीं बताता उसके लिए उसे लांछित नहीं करता उसको उलाहना नहीं देता जैसे मैं अपनी कमी को दूर करने का यत्न करता हूँ वैसे ही मैं उसकी कमी को भी दूर करने का यत्न करूंगा तो मित्रता की यह परिभाषा है हम एक दूसरे को सहन करते हैं एक दूसरे को निकट समझते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं आप जैसे भी हैं आप वैसे ही आदरणीय होते हैं जो जैसा है उसको जब हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं उसी रूप में अपनाते हैं तब हमारा वो भाव मैत्री का भाव होता है वो मित्रता का जो भाव है वो मंत्र कह रहा है कि वो भाव मेरा किसी विशेष के साथ ना रहे कोई वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष प्राणी विशेष के साथ ना रहे बल्कि वो भाव जो है सबके साथ हो सब का सबके साथ इसलिए इसको मंत्र को तीन भागों में बांटा और पहले भाग में कह रहा है दृते दृत परमेश्वर मुझे दृढ़ बनावे मेरे को मजबूत बनाए मित्र से माँ चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षणता जो सारे के सारे भूत हैं प्राणी हैं वो मेरे प्रति मित्रता का भाव रखें इसमें एक रोचक शब्द आया है चक्षुषा मैं जो अपना भाव है वो मेरी आंखों में झलकता है मैं जब पशु से भी मित्रता करता हूं तो वो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती उसके मुझे भी उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन मेरे हाव भाव मेरी दृष्टि ही उसका कारण होती इसलिए धार्मिक होने के लिए मेरे अंदर मैत्री भाव का होना बहुत आवश्यक है ओ cha